ओ नमो भगवते वा सुदेवाय महाभारत आदिपर्व पंच त्रिंशोध्या मुख्य मुख्य नागों के नाम सोनक उवाच भुजंग सापस्य मात्रा सुतेन चीनता प्रोक कारण सूतनंदन सौनक जी ने कहा सुतन नंदन सर्पों को उनकी माता से और विनीता देवी को उनके पुत्र से जो श्राप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया वर प्रदानम भरत्राच कद्रो विन सताम नाम चैते प्रोक्ते पक्षण वहन तेयो कद्रो और विनता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई तथा भिनता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए हैं। पन्नगा नाम हैंक्षा महे भयम किंतु पुत्र आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं, उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं सो तिरच बहुत पन्नगा तपोधन न की सर्वेश प्राधान तुम्हें सुनो उग्र श्रवाजी ने कहा तपोधन सर्पों की संख्या बहुत है अतः उन सब के नाम तो नहीं कहूंगा किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्व हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। शेष प्रथम तो जातो वासुके तदनंतरम ऐरावत तक्षकोटक धनंजय होली हो गस्था पिंजरकलापद्रोथ वामल नीला नीला तथा नागौ कल्मा बलौ तथा आरिकोग्रक नागकलशपोतक सुमनाक्षोद मुख तथा विमलपिंडक आप्तकोटक शंखो निष्ठानको हेम गुहो नहुष पिंगल तथा बाहकोहते मुद्गरपिडकम्बला सुतरू चापी नाग काली था वृत संवर्तकौद्व पदमावत नाग शंख मुख्यूस्मांडकोपर छेमक तथा नागो नागपिंडारकथा खरवीर पुष्पो बिल्वको बिल्वपाडुर मूष शंखशिरा पूर्णभद्रो हरिद्रक अपराजि ज्योतिक पन्नग्रीवह स्त कौरभ्योधृतराट्रस् शंखस्जवा सुबाहु सालपिंडवा हस्तपिंडपीठरक सम्म कौपाषण कुठर कुंजरश्च तथा नाग प्रभाकर कुमद कुमदाक्षिकम्च कर महानागौ नागस् बहुमूलक कर्करा कर्कऊ नागौ कुंडोदर महोदरऊ नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं तदनंतर वासुकी ऐरावत तक्षक करकोटक, धनंजय कालीय मणिनाग आपूरण पिंजरक एलापत्र वामन नील अनिल कलमास, सबल आर्यक उग्रक कलथपोतक सोमनाक्ष्य दधिमुख विमलपिंडक आप्त करकोटक, द्वितीय शंख बाल सिख निष्ठानक हेमगुह नहुष पिंगल बाह्यकर्ण हस्तिपद मुद्दरपिंडक कम्बल अश्वतर कालीयक वृत्त संवर्तक पद्म प्रथम पद्म द्वितीय शंखमुख कुष्मांडक छेमक पिंडारक करवीर पुष्पद बिल्वक बिल्वपांडूर मुष्काद शंखशिरा पूर्णभद्र हरिद्रक अपराजित ज्योतिक श्रीवः कौरव धित्राष्ट्र पराक्रमी शंखपिंड विरजा सुबाहु वीरजवान शालीपिंड बिठरक सुमुख कौड़पाशन कुठर कुंजर प्रभाकर कुमुद कुमुदाक्ष तिरी हलिक महानाग करदम बहुमूलक करकर अकरकर कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए ऐते प्रधान्य तो नागा की बहुत नाम थे या नाम इतरे नानुकीर्तिश्रेष्ठ ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यह नहीं कहे गए हैं एते येषा प्रवरो प्रसवस्थ संतति असंख्ये तीता ब्रवीम तपोधन तपोधन इन नागों के संतान तथा इन संतानों के भी संतति असंख्य है ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ बहूने सहसत्राणी चेव संख्या तपोधन तपस्वी सौनक जी नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है श्री महाभारती आदिपर्वण आस्तिपर्वणी सर्पनाम कथने पंच